भद्रं करने भी भद्रंगे शृणुयामदेवा भद्रम पशेम्क्षरजत्र स्थर सुषुवा गुसनूर् व्यसेमदेव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ती नस्ताक्षो अरष्टनेमी स्वस्नो बृहस्पतिदा ओ शा शांति शाति शंकर शंकराचार्यं केशव पादरायनम सूत्रभाष्य वे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने व्यादेहाय शांति शांति ओ अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की प्रथम कंडिका का मूल मूल का विचार कल हो चुका है भाष्य में विचार हो रहा है चतुर्थ प्रश्नात्मक चतुर्थ प्रकरण है पर ब्रह्म विषयक जिज्ञासा सौरायणी गार्ग्य की प्रश्न के माध्यम से प्रकट हो रही है और इसके उत्तर से इस जिज्ञासा को शांत करने वाले परब्रह्म विषय को ज्ञान जिससे हो ऐसा परब्रह्म का स्वरूप वर्णन किया जा रहा है तो सबसे पहले प्रथम कंडिका में आचार्य पिपला जिससे ऋषि गार्गे ने पांच प्रश्न किए उन पांच प्रश्नों में से तीन प्रश्नों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहला प्रश्न था कि अस्विन पुरुषे कहानी स्वफंती इस कार्यक्रम संघात में कौन से करण अपने अपने व्यापारों से उपरत होते हैं और कौन है जो निरंतर व्यापार रत रहते हैं व्यापार उपरत नहीं होते और कौन देव हैं जो स्वप्न का अनुभव करता है और सुसुप्ति में होने वाले सुख का अनुभविता कौन है अर्थात प्रथम प्रश्न से पूछा गया जाग्रत अवस्था किसका धर्म है द्वितीय प्रश्न से पूछा गया तीनों अवस्थाओं में से अवस्थाओं में इस शरीर का संरक्षक कौन है और तृतीय प्रश्न से पूछा गया कि स्वप्न का धर्म ही कौन है आश्रय कौन है चतुर्थ प्रश्न से पूछा जा रहा है कि सुसुप्ति किसका धर्म है कस्य कसत भवति ये जो चतुर्थ प्रश्न है इसका व्याख्यान रूप भाष्य है उपरते च जाग्रत स्वप्न व्यापारे इत्यादि इसकी चर्चा आज होनी है तो उपरते च जाग्रस्व्यापारे यसन्न निरायासलक्षण कस्य सुखम भवति तो स्वप्न जागृत स्वप्न व्यापारे ऊपर ये सती सप्तमी है और जागृत स्वप्न में दोन दो समास है और व्यापार के साथ तत्पुरुष समास है तो जाग्रत व्यापार तथा स्वप्न व्यापार ऐसे द्वन्दो के अंत में सूर्यमान व्यापार पद का दोनों द्वंदो दोन समासतर्गत पदों के साथ अन्वय होगा तो जाग्रत व्यापारे उपरते सति और स्वप्न व्यापारे च उपरते सति ऐसा लगाना जब जाग्रत व्यापार भी नहीं हो रहा हो जागृत व्यापार है बाह्य चक्षरादि इंद्रियों से रूपादि का ग्रहण और स्वप्न व्यापार है मन से ही वासना में, स्वप्न प्रपंच का ग्रहण यानि मनोव्यापारात्मक स्वप्न है और बाह्य इंद्रिय व्यापारात्मक जाग्रत है तो जाग्रत व्यापार यानी बाह्य इंद्रियों का व्यापार शांत होने पर ऊपरते सती शांत होने पर और स्वप्न व्यापार ये उपरते सती का अर्थ निकलेगा मनोव्यापार के शांत होने पर बाह्य करणों का व्यापार भी और अंतकरण का व्यापार भी शांत हो गया उस समय कहते हैं जो सुख होता है उस सुख के भाष्य में तीन विशेषण है सुखम भवती जो सुख होता है सुसुप्ति अवस्था में उसकी विशेषता बताई जा रही है जागृत में होने वाले सुख और स्वप्न में होने वाले सुख में तो निमित्त होते हैं विषय और त्रिपुटी ग्राह्य वो सुख है और स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में जो सुख हो रहा है वह विषय निमितक नहीं है जो रूपादि विषय और रूपादि विषयों का ग्रहण करने वाली चक्षुरादि बाह्य इंद्रिया और करण, ये सब के सब शांत हैं वहाँ विषय भी नहीं है और विषयों के ग्राहक करण भी नहीं है उन वो उस समय व्यापार व्यापारोपरत हैं एक ही भूत से हैं ऐसी अवस्था जो सुसुप्त अवस्था और उस समय जो सुख हो रहा है वह विषय सुख से विलक्षण सुख है तो विषय सुख से वैलक्षण्य सुप्त सुख का दिखाने के लिए ये विशेषण है प्रसन्नम यम तो प्रसन्न है सुख तो प्रसन्न है का अर्थ करते हैं टीकाकार विषय संपर्क कालुष्य रहीतम स्वप्न में और जागृत अवस्था में जो सुख होता है वह विषय संपर्क रूप मल से युक्त होता है कालुष्य कहते हैं मल को तो विषयों का संसर्ग संपर्क यानी संसर्ग यही एक मल है और उससे युक्त है कौन सा जागृत और स्वप्न का सुख और ये जो सुप्त सुख है सुसुप्त अवस्था में होने वाला सुख वह प्रसन्न है का अर्थ है जैसे जागृत और स्वप्न में विषय संपर्क रूप कालुष्य सुख से मिला हुआ रहता है संलग्न रहता है ऐसा कालुष्य सौसुप्त सुख में नहीं है किसी विषय का और विषयों के ग्राहक इंद्रियों का संपर्क रहित तो वो सुख है सुसुप्ति का सुख हाँ तो वो वो समाधि जैसी तो हो जाती है जागृत में स्थिति आ जाए विषय और इंद्रिय संपर्क रहित होकर के अंतकरण समाहित हो जाए तो इसी को कहा जाता है आ, ध्यान यदि थोड़े के लिए है तो ध्यान यानी समाधि की शुरुआत प्रारंभिक अवस्था और वो बढ़े यदि लंबे समय तक रहे तो समाधि वो समाधि अवस्था है तो हाँ तो ये भी तो वो कह रहे हैं जागृत में ये अवस्था आ जाए इस प्रकार की तो जग जग्रह का अर्थ है कि मन का लय नहीं हुआ है तो चेतना है यह है जागृत अवस्था में मन विषय और बाह्य इंद्रियों के साथ संपर्क रहित हो जाए और अंतर्मुख रहे तो इसी को तो समाधि कहते हैं लंबे समय तक है तो यही समाधि है मन की समाहित अवस्था तो यसन्नम सुखम ह हम्म हाँ, हाँ, हाँ, तो यही तो प्रश्न है कि सुख किसको हो रहा है वो वो अनुभवीता कौन है तो इसका जब उत्तर आएगा इस प्रश्न ये तो अभी प्रश्न है ये यही गार्गे ने प्रश्न किया है जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर इसी प्रकरण में आएगा कि वो सुसुप्ति अवस्था में सुख का अनुभवीता कौन है ये प्रश्न है और उसी का उत्तर मिलेगा यद्यपि जागृत अवस्था में तो जो जागृत अवस्था अभिमानी है वो कह रहा है एक प्रकार से मैं इतने समय तक सुख से सोया था लेकिन उस समय मैं का जो वो है उपाधि अनुभव काल में अलग था और ये स्मरण करते समय सो करके जब जगता है और स्मरण करता है उस समय वो उपाधि तो रहेगी ही जो सुसुप्ति में थी उसके साथ साथ एक और भी उपाधि आ जाती है अंतकरण जो निर्व्यापार था उस समय और बाह्य इंद्रिया भी निर्व्यापार थे वे भी जागृत अवस्था में सब व्यापार रहते हैं इनका तो व्यापार नहीं हो रहा था सुसुप्ति में केवल एक उपाधि थी अज्ञान रूपी उपाधि अविद्या रूप उपाधि और अविद्या वृत्ति से युक्त चैतन्य ने प्राज्ञ ने जिसको प्राज्ञ जो कहते हैं उस समय इस सुख का अनुभव किया सुसुप्ति का और वह प्राज्ञ जागृत अवस्था में भी है उसका अभाव नहीं होता जागृत अवस्था वाला तो बाह्य इंद्रिय रूप उपाधि से रहित होता है तो तेजस बन जाता है केवल मन रूप उपाधि तथा अज्ञान रूप उपाधि से युक्त हो तो स्वप्न अवस्था का भोक्ता बन जाता है और मन रूप उपाधि भी निर्व्यापार हो जा तो प्राज्ञ हो जाता है केवल अज्ञान रूप उपाधि वाला रहता है और वही जो सुसुप्ति में अज्ञान रूप उपाधि वाला मात्र था बाकी अंतकरण तथा करण व्यापार से रहित थे अज्ञान में विलीन थे एक ही भूत से उस समय सुसुप्ति सुख का अनुभव करता है और वह अनुभवीता स्वप्न में भी रहता है जागृत में भी रहता है प्राग्ञ कहलाता है अज्ञान उपाधिक के चैतन्य वह अज्ञान रूप उपाधि जागृत में भी है इसलिए वो प्राज्ञ जागृत में भी है लेकिन अज्ञान रूप उपाधि के साथ और एक उपाधि जुड़ जाती है तो उसी प्राज्ञ का नाम हो जाता है तेजस और उस अज्ञान रूप उपाधि के साथ अंतक करण और बाह्य करण, ये दोनों उपाधियां और आ जाती हैं तो प्राज्ञ का ही नाम हो जाता है जागृत में विश्व तो मात्र एक उपाधि से युक्त होकर के सोसुप्त सुख का अनुभव करता है और जब जग जाता है उस समय वो और दो उपाधि वाला रहता है तभी जागृत कहा जाएगा बाह्य करण तथा करण को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार न करे तो जागृत है ही नहीं फिर वो तो सुसुप्त है और जागृत के समय स्मरण कर रहा है तो स्मरण करते समय तो और भी उपाधि है उसकी लेकिन जो अनुभव करेगा उसी को स्मरण होगा तो मानना पड़ेगा जागृत अवस्था में सुसुप्ती अवस्था में सुख का अनुभव करने वाला था है वहाँ उस समय और वही स्मरण कर रहा है लेकिन वो स्मरण कर रहा है और दो विशेषताओं को लेकर के जैसे कोई केवल बनेन और अंडरवे पहन करके ही कुछ अनुभव कर लें और बाद में पैंट और शर्ट भी पहन ले और कोट भी पहन ले टाई भी लगा ले तो उसे बनियान और अंडरवेयर पहन करके जो अनुभव किया था उसका स्मरण होगा कि नहीं होगा वो स्मरण करने वाला कौन है स्मरण करने वाला वही है जो पहले केवल बनियान और अंडरवेयर पहन करके मात्र अनुभव किया था वही इस समय पैंट और शर्ट और कोट ये पहन करके स्मरण कर रहा है ऐसे अज्ञान उपाधि मात्र को लेकर के अनुभव करता है सौसुप्त सुख का उस समय साधन क्या है अनुभव के अविद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति ये साधन है और वो अनुभव कर रहा है सुख का इसलिए उसे आनंद भूक कहा जाता है प्राग्ञ का एक नाम है आनंद भूख भूक का अर्थ है भोग करने वाला आनंद का भोग करने वाला वो भोज्य आनंद है सौसुप्त सुख वो है अज्ञान रूप उपाधि वाला वो अनुभव कर रहा है और वही और अंतकरण तथा बाह्यकरण रूप उपाधियों से युक्त हो करके स्मरण करता है कि इतने समय तक मैं सुख से सोया ऐसा तो अनुभविता कौन है जीव ही है कारण उपाधिक जीव को सुसुप्ति का अनुभव होता है सौसुप्त सुख का अनुभव होता है ये बताया जाएगा वहा साधन क्या है अनुभव का अविद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति को लेकर के अनुभव करता है स्मरण करते समय मन भी रहता है जो तो, तो, में रहता। तो बाद में, तो तो में बाह्य इंद्रिय और अंतकरण के व्यापारों में इतना व्यस्त होता है इन्हीं दो उपाधियों को प्रधानता देता है तो अज्ञान रूप उपाधि रहने पर भी उसमें प्रधानता नहीं है दृष्टि नहीं है तो होता हुआ भी न के बराबर हो जाता है वो आवृत्त होता है रहता तो है उसे बताया जाएगा अनाबाधम इस विशेषण से कि वो सत्य है ओ इस समय भी मिल सकता है यदि बाह्यकरण और अंतकरण के व्यापारों उन से उनको रोका जाए जैसे सुसुप्त अवस्था में थे निर्व्यापार ऐसे जाग्रत में अंतकरण को और बाह्यकरण को निर्व्यापार कर लें तो वो सषुप्त सुख जाग्रत में भी मिल जाए हाँ और अंतकरण और बाह्यकरण का व्यापार वो सौसुप्त सुख अनुभव में बाधक है आवरण है, है? हा यह अंतकरण का व्यापार वृत्तिया ही है वो जो जाग्रत और स्वप्न के पदार्थ हैं, इन पदार्थ विषयक जो चित्त चित्तवृत्तियां बनती हैं प्रतिबंधक बन जाती है वो सब वृत्तियां सुसुप्ति में नहीं रहती तो जागृत में भी ये वृत्तिया शांत हो जाए तो वही सुख मिल जाए ऐसा हो जाता तो एक है तो ये कहते हैं प्रसन्नम तो प्रसन्नम इस विशेषण का अर्थ करते हैं विषय संपर्क कालुष्य रहितम विषय संपर्क रूप जो कालुष्य है यानी मल है कलुष्ता कहते हैं मल को और उससे रहित है तो विषय संपर्क होने पर ही मन का विषयों के साथ संपर्क हो जाए तो मन में वो वृत्तियां है और वो वृत्तियां फिर उस आ, सामान्य सुख को जो सुसुप्ति अवस्था में मिलता है उसे आवृत्त कर देती है तो ये मल है एक प्रकाश दर्पण साफ है तो ठीक ठीक प्रतिबिंब का अनुभव होता है प्रतिबिंब दिखता है बिंब का और यदि मलीन है तो नहीं दिखता वो मल के तरह यह वृत्तियाँ हैं विषय संपर्क है उससे रहित है ये प्रसन्नम विशेषण ने बताया और निरायास लक्षणम ये एक सुख का विशेषण है इससे बताया जा रहा है विक्षेपाभाव मात्र से जो लक्षित होता है शुद्ध होना चाहिए चित्त और विक्षेप रहित होना चाहिए तो विक्षेप रहित तो है तो वो सुख अभिव्यक्त होता है सौसुप्त सुख, तो सुख। इसलिए निरायास में आयास शब्द का तो अर्थ निकलेगा विक्षेप निरायास का अर्थ है विक्षेपाभाव और विक्षेपाभाव से जो लक्षित होता है उसे कहा जाएगा निरायास लक्षण लक्षण में कर्म अर्थ में ल्युटफते हैं निरायासे न लक्ष्यते अभिव्यज्यत निरायास लक्षणम ऐसी निरायास लक्षण शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो निरायास लक्षण शब्द का अर्थ निकलता है विक्षेपाभाव मात्र से अभिव्यक्त होने वाला तो जागृत और स्वप्न में मन विक्षिप्त रहता है विक्षेप युक्त रहता है इसलिए यह अभिव्यक्त नहीं होता सौसुप्त सुख और जैसे ही जागृत और स्वप्न में होने वाले इंद्रियों के व्यापार से चित्त में विविध रूप विक्षेप है वह शांत हो जाते हैं सुसुप्ति में उनका निमित्त व्यापार शांत हो गया बाह्य इंद्रियों का और अंतकरण का तो अंतकरण में कोई विक्षेप नहीं रहेगा तो निरायास स्थिति मानी जाएगी वो विक्षेप रहित तो स्थिति मानी जाएगी और उससे विक्षेपाभाव से लक्षित हो रहा है यानि अभिव्यक्त हो रहा है जो सुख उसे कहा गया निरायास लक्षण और एक विशेषण है ये निरायास का यही विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार तो टीका में देखिए निरायासे निक्षेपा भाव मत्रेन लक्ष्यते अभिवेज्य निर्वात स्थापित दीपावलोकवत अनाबाधम विनाशरहित सत्यम सत्यम आत्मस्वरूपम इत्य ये निरायास लक्षण का अर्थ कर रहे हैं कि विक्षेपाभाव निरायासेना का अर्थ कर दिया विक्षेपा भाव मात्रे नी निरायास शब्द का अर्थ है विक्षेपा भाव और विक्षेपा भाव होने मात्र से जो लक्षित हो रहा है यानि अभिव्यक्त हो रहा है लक्ष्यते का पर्यावाचक बताया अभिव्यज्य कैसे तो उदाहरण बताया निर्वात स्थापित दीपालोकवत तो जैसे जहां दीप को बुझाने वाली हवा नहीं चल रही है ऐसा स्थान उसे कहा जाता है निर्वात स्थान और उस स्थान पर स्थापित जो दीप है जलता हुआ रखा हुआ दीप है उसका प्रकाश जैसे एक रस चलता रहता है वो ज्योति एक रूप जलती है तो एक जैसा ही प्रकाश निरंतर दिखता रहता है जब तक वहाँ कोई निर्वात यानी निर्वात है कोई वायु उसे विक्षेप पहुँचाने वाला हिलाने ढुनाने वाला ज्योति को दीप के नहीं आता तब तक वह एकाकार भाषित होता रहता है ऐसा ही यह सुख अंतकरण में जब तक वृत्त्यात्मक विक्षेप नहीं होता यहां बात है अंतकरणगत विक्षेप और निर्वात स्थान माना जाएगा अंतकरण में विक्षेप अभाव विक्षेपाभाव से युक्त अंतकरण और इससे वह उस दीपालोक के तरह अभिव्यक्त होता है अनाबाधम ये दूसरा विशेषण है उसका अर्थ करते हैं विनाश रहितम अनाबाधम का अर्थ कर दिया तो अनाबाधम यानी विनाश रहित सत्यम तो जिसका विनाश नहीं होता वो सत्य है आत्मस्वरूपम इत्यर्थ वह अविद्या में प्रतिबिंबित तो आत्मस्वरूप ही सुख है आत्मानंद ही है लेकिन अविद्यास्थ आनंदाभास है वो आत्मानंदाभास है शुद्ध आनंद नहीं आत्मा आनंदाभास है आनंद का प्रतिबिंब है इसलिए स्वरूपम ये लिखते हैं तो वो जो स्वरूप सुख है वो विषय संपर्क से रहित होने से उस अविद्या में प्रतिबिंबित तो आत्मानंद ही है वो सुख उसे सामान्य आनंद कहा जाता है सा, संश्लिष्ट सामान्य आनंद उपाधि से युक्त आनंद वो है सौसुप्त सुख और येतत कस्य कश्य भवती इसमें ये तत्त इस सर्वनाम से भाष्यम है इसी सुख को लेना तो ये जो सुख हैं वो कस्य भवती किसको होता है ये चतुर्थ प्रश्न है पंचम प्रश्न की व्याख्या तस्मिन काले इत्यादि भाष्य से आ रही है टीका में एक इति यानी एतद ये सरो नाम सुसुप्तिकालीन सुख सुक्का परामर्शक है इसे बता रहे हैं टीकाकार कि सुसुप्ते प्रकाशमान ये तत्शब्द का अर्थ है सुसुप्ति में भाषमान अभिव्यक्त हुआ जो सुख है वह किसको हो रहा है इस सुख का सुसुप्ति के साथ संबंध अवगत होता है जागृत अवस्था में होने वाले स्मरण से इसलिए कहते सुखम अहम इति परामर्श मूलभूतम इत्यथ सुख से मैं इतने समय तक सोया ये जो परामर्श हो रहा है यानी स्मरण हो रहा है इसका कारणभूत सुख वहाँ पर सुसुप्ति में हुआ अनुभव बिना अनुभव के स्मरण नहीं होता और ये स्मरण बता रहा है कि सुख का स्मर्यमान सुख का सुसुप्ति के साथ संबंध है एतावंतम कालम सुखम अस्वाप्सम ये, ये स्मरण ये बताता है कि सुसुप्ति में सुख का अनुभव हुआ इसलिए वहाँ सुख ये तत् शब्द का अर्थ निकला सुसुप्ति में भासमान प्रकाशमान सुख अब तस्मिन काले इत्यादि भाष्यवाक्य हैं पंचम प्रश्न की व्याख्या इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल अभी जो हवनात्मक लघु रुद्र हो रहा है वहा है अरणिमंथन का समय ओम